योग और संभाविता आठवा भाग घुड़दौड़ का खेल प्रयोग चार इस प्रयोग में तुम घुड़दौड़ का एक खेल खेलोगे इस खेल में एक से बारह अंक तक के घोड़े अंतिम रेखा यानी दस तक पहुंचने की खोड करते हैं इसके लिए हमें असली घोड़ों की जरूरत नहीं झूठे मुठ के घोड़ों से ही अच्छा काम चल जाएगा इन घोड़ों को एक कागज पर एक निशान से दर्शाया जाएगा और इस कागज को ही उनके दौड़ने का मैदान मान लिया जाएगा तो चलो एक चौखाना कागज लो आड़ी व खड़ी रेखाओं के बीच संख्या ये लिख लो खेल के शुरू में सभी घोड़े शून्य रेखा पर होंगे और इन्हें दसवी रेखा तक पहुंचना है घोड़ों को आगे बढ़ाने के लिए दो पांच का उपयोग किया जाएगा अपनी विज्ञान की किट में से दो गुटके लो हर गुटके की सतहों पर क्रमशः ये दो तीन चार पाँच और छह संख्या कागज पर लिखकर चिपका दो इनमें फर्क करने के लिए एक गुटके पर पहचान के लिए एक निशान लगा दो कोई घोड़ा तभी एक कदम आगे चलेगा जब दोनों गुटकों पर आए अंकों का जोड़ उस घोड़े के नंबर के बराबर होगा उदाहरण के लिए घोड़ा क्रमांक पांच एक कदम आगे तभी बढ़ेगा जब गुटकों पर ज और एक या तीन और दो आए उसी तरह घोड़ा क्रमांक बारह तभी आगे चलेगा जब दोनों दो गुटकों पर छे आए। अब अनुमान लगाओ कि कौन से घोड़े के दौड़ जीतने की संभावना अधिक है किन घोड़ों के दौड़ जीतने की संभावना कम है क्या कोई घोड़ा ऐसा भी है जो कभी भी दौड़ नहीं सकता है चूंकि यह खेल नया है, पहले तुम्हारे गुरुजी इस खेल को खेलकर कर दिखाएंगे फिर हर टोली खुद इस खेल को खेलकर देखे खेल के बीच में चाहो तो तुम दौड़ के परिणाम के बारे में अनुमान बदल सकते हो जब खेल खत्म हो जाए तो खेल के आंकड़े तालिका चार में नोट करो क्या खेल शुरू होने से पहले खेल के परिणाम के बारे में तुम्हारे द्वारा लगाए गए अनुमान सही निकले कौन सा घोड़ा दौड़ जीता आपस में चर्चा करके लिखो कि दौड़ में सभी घोड़े बराबर कदम आगे क्यों नहीं बढ़े अब क्यों सभी टोलियों के आंकड़ों को इकट्ठा करके देखा जाए कि क्या परिणाम आते हैं? नीचे एक सामूहिक तालिका दी है इसे ब्लैक बोर्ड पर बनाओ और सभी टोलियों के आंकड़े इसमें लिखो तालिका पांच घुड़दौड़ की सामूहिक तालिका कौन सा घोड़ा कितने कदम चला एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह टोली क्रम एक टोली क्रम दो टोली क्रम तीन टोली क्रम चार योग सामूहिक तालिका देखकर बताओ कि कौन सा घोड़ा सबसे ज्यादा कदम चला और कौन से घोड़े सबसे कम क्या कोई टोली ऐसी भी है जिसकी दौड़ घोड़ा क्रमांक दो या बारह ने जीती घोड़ा क्रमांक दो और बारह के दौड़ जीतने की संभावना कम क्यों है